महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व षटचोध्याय के द्वारा लक्ष्मण तथा रात पुत्र का वध और सेना सहित से छह महारथियों का पलायन धृत्रा उच यथावदी मे सूत एक बहुसम तुम्ल घोरम जय च महात्म असध्येयवाश सौभद्र सक्रम किं तो नद्भुत तेजा ये धर्मों व्यश्रय धाष्ठ बोले सूत जैसा कि तुम बता रहे हो अकेले का का बहुत से योद्धाओं के साथ अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ और उसमें विजय भी उसी की हुई सुभद्रा कुमार यह पराक्रम आश्चर्यजनक है उस पर सहता विश्वास नहीं होता परंतु जिन लोगों का धर्म ही आश्रय है उनके लिए यह कोई अत्यंत अद्भुत बात नहीं है दुर्योधन राजपुत्र सौभद्रे संजय, जब भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए उस समय मेरे पुत्रों ने सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए क्या उपाय किया संजय वाचन संस्विंदो महर्षण पलाज अन प्रतोत्साहहाजय ने कहा महाराज आपके सभी सैनिकों के मुंह सूख गए थे आंखें भय से चंचल हो रही थी सारे अंग पसीने पसीने हो रहे थे और रोंगटे खड़े हो गए थे वे भागने में ही उत्साह दिखा रहे थे शत्रुओं को जीतने का साह उत्साह उनके मन में तनिक भी नहीं था हतान भ्रातृण पृतृन पुत्रान सृह संबंध बांधवान त्वरियंतो है वे युद्ध में मारे गए भाइयों पितरों पुत्रों श्रदों संबंधियों तथा तो बंधु बांधवों को छोड़ छोड़कर अपने घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए भाग रहे थे तभग्ना तता दृष्टवा द्रोड़ो द्रोणी बृहद बल रिपोर्धन कर्ण कृतब्रमाथो बल अभ्यधा संस्कृद् सौभद्रम अपराजित ते तो पौत्रेण ते राजखीता राजन उन सबको भागते देख द्रोणाचार्य अश्वस्थामा बृहद कृपाचार्य दुर्योधन कर्ण कृतवर्मा और स्वप्नि ये सब अत्यंत क्रोध में भरकर अपराजित वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े परंतु आपके उस पौत्र अभिमन्यु ने उन सबको प्रायः युद्ध से भगा दिया एकस्तु सुख समृद्धों बाल्यादर्पाच निर्भय स्वस्त्र महातेज लक्ष्मण ऊर्जे निम्भिया उस समय सुख में पला हुआ धनुर्वेद का ज्ञाता एकमात्र महातेजस्वी लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव तथा अभिमान के कारण निर्भय हो अभिमन्यु के सामने आ गया पिता पुत्र तमन्वे पुत्र की रक्षा चाहने वाला पिता दुर्योधन भी उसी के साथ साथ लौट पड़ा फिर दुर्योधन के पीछे दूसरे महावृथी लौट आए। तमते भी चुर्बाणे घागर वी को भुदान। जैसे बादल किसी पर्वत को अपने जल की धाराओं से सींचते हैं उसी प्रकार वे महारथी अभिमंडू पर बाणों की वर्षा करने लगे जैसे चारों ओर से बहने वाली हवा चौचाई चौवाई बादलों को उड़ा देती है उसी प्रकार अकेले ने उन अभिमन मत डाला धनेश्वर सुपम आस साधारणिन राजन आपका प्रिय दर्शन पौत्र लक्ष्मण बड़ा दुर्धर्ष वीर था वह धन उठाए अपने पिता के ही पास खड़ा था अत्यंत सुख में पला हुआ वह वीर कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत गजराज से भिड़ जाए उसी प्रकार अर्जुन कुमार ने लक्ष्मण पर आक्रमण किया लक्ष्मणे न संगम्या तो संगम्य सौभद्र लक्ष्मण से भिड़ने पर उसके द्वारा वीरों का संहार करने वाले कुमार की भुजाओं और छाती में अत्यंत तीखे बाढ़ों द्वारा प्रहार किया गया संक्रो वै महाराज दंडाग पौत्र स्तव तो महाराज तौत्रत तो तो। महाराज उस प्रहार से लाठी की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत क्रोध में भरे हुए आपके पौत्र अभिमन्यु ने आपके दूसरे पौत्र लक्ष्मण से कहा सुदृष्ट कृताम लोको यमु लोकम गे पश्यता लक्ष्मण इस संसार को अच्छी तरह देख लो अब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे इन बांधवजनों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा देता हूँ एवं तो भल्लम सौभद्र परवीरहा उद्भवर महाबाहुर्मुक्त रघसन्निभ ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाबाबू सुभद्रा कुमार ने केचुल से निकले हुए सर्प के समान एक भल से तरकस से निकाला स तस् भुज निर्मुक्तो लक्ष्मण से सुदर्शनम सुनसम शुभ्रो के शांत थिरो खा से शकुंडनम अब अभिमन्यु के हाथों से छुटे हुए उस भल्ल ने लक्ष्मण के देखने में सुंदर सुगण नाशिका मनोहर भौ सुंदर के शांत भाग और रुचिर कुंडलों से युक्त मस्तक को धड़ से अलग कर दिया लक्ष्मण निहतम दृष्ट आसना दुर्योधन क्रुद्ध प्रिय निपातिते निपाति घृत नुक्रो सत्र क्षत्रिय लक्ष्मण को मारा गया दे सब जोर जोर से हाहाकार करने लगे अपने प्यारे पुत्र के मारे जाने पर कुपित हो उठा और समस्त छत्रोधन से बोला अहो इस को मार डालो, बल कृतवर्मा चार्दिक तब द्रोणाचार्य कृपाचार कर्ण अश्वस्थामा मा बृहदल और हृदय पुत्र कृतवर्मा इन छह महारथियों ने मनु को घेर लिया ताजुन हे वेगेनाभ्य पत क्रुद्ध सैन्दव से महदबल यह यदि अर्जुन कुमार ने अपने पहने बाढ़ों द्वारा उन सबको घायल करके भगा दिया और क्रोध में भर कर बड़े वेग से जद्रथ की विशाल सेना पर धावा किया आवभुर गजाटेकता कलिंगाच निषादाश्च क्राथपुत्र से वीरजभा क्राथ कलिंग देशी सैनिक निसाद गण तथा पराक्रमी पराक्रमीतपुत्र इन सब ने कबज धारण करके राज गजसेना के द्वारा अमनु का रास्ता रोक दिया तत्सक्त इवाद्यथम युद्धमा से ततकुंजराटेकृष्ट तत मजु युन्य गतिर जलदान शोम तो तो भरे ही प्रजानाद तब वहां अत्यंत निकट से घोर युद्ध आरंभ हो गया अर्जुन कुमार ने पैने बाणों द्वारा उस धृष्ट गज सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सदगति सदागति वायु आकाश में सैकड़ों मेघ खंडों को छिन्न भिन्न कर देती है ततः क्राथ सर्वराहते आर्जुन समवा किरत अथे तरे सन्निवृत्ता पुनर्द्रोण मुखार्था तन्दंतर क्रोध ने अर्जुन कुमार मन्यु पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी क्राध ने अर्जुन कुमार मनु पर बाणों की भरसा आरम्भ कर दी इतने ही मिद्रोण आदि दूसरे महारथी भी पुनः लौट आए। आये परमाश्राणी सुधनवाणा सौभद्रम अभिदुद्रण्ड्यार्जुन पुत्रम क्राधपुत्र उन सब ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सुभद्रा कुमार पर आक्रमण किया अभिमन्यु ने अपने बाणों द्वारा उन सब का निवारण करके क्राधपुत्र को अधिक पीड़ा दी सरोगेड़ा प्रमेण परमाणों दिघांसया स धनुर्बाण केूरो बाहू समुकुटम शि छत्र ध्वज अंतरम रतम चास्वण्यपात फिर उसने असंख्य बाण समूहों द्वारा पुत्र को मार डालने की इच्छा से जल्दी करते हुए उसके धनुष बाणों और केयूर सहित दोनों उपजाओं मुकुटमंडित मस्तक छत्रध्वज और सारसी सहित रथ था घोड़ों को भी मार गिराया कुलशील श्रुति बल इह कृत्याचास्त्र बल च तस्मिन तस्मते वीरा प्राया भवन कुलशील शास्त्र ज्ञान बल की तथा अस्त्र बल से संपन्न उस वीर वीरक्राथपुत्र के मारे जाने पर आपकी सेना के प्राय सभी सूर्वीय सैनिक युद्ध छोड़कर भाग गए इस श्री महाभारती द्रोण पर्वणि अभिमन्युवध पर्वणि लक्ष्मणवधचरिशोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में लक्ष्मण वध विषयक छियालीसवां अध्याय पूरा हुआ